तुम्हारा मित्र मित्रिया जहा कहीं भी जाता था एक सीगल उसके पीछे पीछे आता था जब वो मोमबत्ती की दुकान पर गया तो सीगल सारे रास्ते उसके पीछे आया जब वो दुकान से बाहर आया तो सीगल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था जब वो ताजा मछली लेने, लेने के लिए गोदी पर गया तो सीगल खुदकता हुआ उसके पीछे पीछे आया और रात के समय जब वो सोने के लिए बिस्तर में लेटता तो सीगल उसे खिड़की से दिखाई देता हवा की ओर मुंह किए वह एक शेड की चिमनी पर बैठा होता नैनट नैनट कैट द्वीप पर जितने भी सीगल थे उनमें से यह हर उस जगह क्यों जाता था यहाँ जहां ओबदिया जाता था पहली बार जब ओपदिया के पीछे आया था उस दिन सब गर्म कपड़ों में सज कर मीटिंग के लिए जा रहे थे स्टारबक परिवार एक जुलूस की तरह कतार में चल रहा था सबसे आगे माता और पिता थे उनके पीछे मुजेज और ऐजा एज, और रेबैका और ओपदिया और रेचल चल रहे थे उन सबके पीछे सीगल फुदकता हुआ आ रहा था जैसे कि वह मीटिंग में भाग लेने आया था तुम्हारा एक मित्र है ओपदिया पिता ने कहा जब मीटिंग हाउस के गेट पर उन्होंने घूम कर पीछे देखा है, है। वह कि किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता था उसने एक पत्थर उठाया और उस पक्षी पर दे मारा उसका निशाना नहीं लगा सिगल उड़कर दूर चला गया और गायब हो गया लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर आए तो वो वही दिखाई दिया वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था उस दिनों बाद ऐसी स्थिति हो गई कि घर से बाहर माता ने, ने, ने, ने, ने, ने उंगली उठाई दुखी मत हो उपदिया उसने कहा मेरे विचार में यह अच्छी बात है कि ईश्वर का एक प्राणी तुम्हें चाहता है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता ओप दिया ने कहा सीगल दूसरे लोगों के पीछे तो यहाँ वहां नहीं जाते ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद बर्फ गिरने लगी दोपहर में माता ने उप दिया कि गले पर एक ऊनी स्कार्फ लपेट दिया उसे कुछ पैसे और एक थैला देकर और आटा लेने के लिए उसे जैकअप स्लेट की चक्की पर भेज दिया पक्षी कहीं दिखाई न दे रहा था शायद उसे बर्फ अच्छी नहीं लगती होगी जैकअप स्लेट की चक्की की ओर जा, जाते हुए उसने अपने आप से शायद वह उड़कर मेनलैंड चला गया होगा यह देख कर कि पक्षी उसके पीछे न रहा था न आ रहा था वो बहुत खुश हुआ इतना खुश कि जैकब स्लेट की चक्की तक सारे रास्ते वो बर्फ में जूतों से बत्तक के पाव जैसे निशान बनाता गया चक्की वाले जैकब स्लेट ने उससे कहा और इसे जेब से गिरा ना देना घर लौटते समय ओपदिया ने एक जगह बर्फ पर खिसकने का प्रयास किया लेकिन वह फिसल गया और बर्फ में उल्टा गिर गया उसकी टोपी उड़कर दूर जा गिरी उसके कानों और जूतों में बर्फ घुस गई उसकी ब्रिचिज गीली हो गई और आटे का थैला भी गीला हो गया उसके घुटनों में दर्द होने लगा और उसकी पेनी कहीं बर्फ में खो गई और पहाड़ी पर बिल्कुल अकेला था कांपते और सिसकते हुए वह खड़ा हुआ और लंगड़ाते लंगड़ाते घर की ओर चल दिया ऑरेंज स्ट्रीट पर स्थित लगभग हर घर की छत पर सीगल बैठे हुए थे लेकिन उसे वह शीगल दिखाई नहीं दिया जो उसका पीछा किया करता था सब पक्षियों के मुँह दूसरी दूसरी ओर थे और कोई भी उसकी ओर देख नहीं रहा था गीले आटे को देखकर माँ नाराज हुई मां ने नहाने के लिए उसे गर्म पानी और पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए और खाने के बाद पीने के लिए गर्मा गर्म पी दिया जिसका स्वाद बहुत ही खराब था फिर मां ने पूछा क्या तुम्हारा घुटना अभी भी दर्द कर रहा है थोड़ा ठीक लग रहा है उपदिया सोच रहा था कि पेनिक होने का दुख भी काश कम हो जाता फिर सो जाओ उपदिया ने प्रार्थना की और जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई वह बिस्तर से उठकर चुपके चुपके खिड़की के पास आए सिगल खिड़की के बाहर दिखाई नहीं दिया वो बिस्तर पर आकर लेट गया और सोचने लगा कि पक्षी कहाँ चला गया था अगले दिन और उसके अगले दिन और फिर उसके बाद कई दिनों तक जब भी वह घर से बाहर गया किसी पक्षी ने उसका पीछा न किया हर रात ओप दिया खिड़की से बाहर देखता लेकिन सीगल लौटकर न आया फिर एक दिन वह पक्षी उसे गोदी के पास दिखाई दिया वहां समुद्र किनारे खड़ी मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव के पास कई सीगल थी वह उन पक्षियों के साथ था लेकिन कुछ गड़बड़ थी एक पुराना जंग लगा मछली पकड़ने वाला कांटा उसकी चोट से लटक रहा था जब तू मछली पकड़ने की डोरी से मछली चुराती हो चुराते हो तो ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ ठीक हुआ ओबदिया ने कहा और वहां से चल दिया वह कॉबल स्टोन स्ट्रीट में एक लोहार की दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सीगल उसके पीछे पीछे आ रहा था ओबदिया रुक गया पक्षी भी रुक गया उसकी चोंच से लटकता मछली का काटा हवा में हिल रहा था अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हारी चो में फंसा काटा निकालने का प्रयास करूंगा सीगल सिर खड़ा रहा मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा ओपदिया ने पक्षी ने उसे अपने निकट और निकट आने और निकट आने दिया एक ही पल में मछली का काटा ओबदिया के हाथ में था और सीगल हल्की हल्की आवाज़ें निकालता आकाश में गोल गोल उड़ रहा था वह लाइट हाउस की ओर उड़ता चला गया उब्दिया ने, उब्दिया उसे देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से उछल नहीं हो गया फिर जंग लगा कांटा उसने फेंक दिया और घर चला गया जैसे उसने घर का प्रवेश द्वार खोला तंदूर में पकती ब्रेड की उसे सुगंध आई किचन में उसी समय माँ और रचल ब्रेड को तंदूर से बाहर निकाल रहे थे माँ ने ताजा गरम ब्रेड का एक टुकड़ा काट कर उसे दिया और उस पर मक्खन लगा दिया एक स्टूल पर बैठकर कर वो ब्रेड खाने लगा और खाते खाते उसने उन्हें बताया कि पक्षी के साथ क्या हुआ था अच्छा है का। वो बुद्धू पक्षी अब तुम्हें दिखाई न देगा हाँ ओप ने कहा मुझे भी लगता है कि नहीं देखूंगा रात में सोने के समय माँ ने उसे बिस्तर में लिटा दिया और खिड़की के पास आई ओप उसने कहा यहाँ देखो वो बिस्तर से कूद कर बाहर आए क्या वो तुम्हारा सिगल नहीं है बादल रहित नीले आकाश में हवा की दिशा में मुंह किए एक सीगल चिमनी के ऊपर बैठा था यह वही है ओबदिया ने कहा माँ वह ठिठुर रहा है उसके पंख उसे गर्म रखते हैं लेकिन तुम्हारे पंख नहीं है ओबदिया इसके पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए झटपट अपने बिस्तर में चले जाओ ओबदिया फिर कूद कर बिस्तर में घुस गया और माँ ने चूम कर उसे रात्रि कहा तेज ठंडी हवा चल रही थी ओप रजाई के अंदर आराम से लेट गया माँ हाँ ओपदिया वह शिगल मेरा मित्र है मुझे प्रसन्नता है ओप दिया शुभरात्रि और माँ दरवाजे के निकट माँ हाथ में पकड़ी उसकी मोमबत्ती टिमटिमाने लगी और लगभग भूजी गई हाँ उप दिया उसने कहा मैंने उसकी सहायता की थी इसलिए मैं भी उसका मित्र हूं